ठाकुर ने इसलिए युदी के पिन, का पिंडदान किया पिताजी जो व्यक्ति पाता है उसके देवता भी वही पाते हैं मैं चूंकि फलाशायी हूं इसलिए फल ही पिंडदान आपको कर रहा भरत जी महाराज पहुंचे ठाकुर के पास एग्जैक्टली बड़ी विलक्षण है कि ठाकुर ने जब देखा श्री भरत जी को भरत जी महाराज आ रहे हैं तो सब कुछ फेंक दिया महाराज और सब कुछ फेंक करके दौड़े भरत से आकुल व्याकुल होकर के मिलने के लिए उठे राम सुन प्रेम अधीरा कहूं पट कहूं विषम निर्धन और बरबस बड़ी सुंदर झांकी है कि बरबर हम कह न पावे बात दूसरी है लेकिन तो झांकी बहुत सुंदर है लिए उठाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी विश्रे समय श्री भरत का मिलन हुआ बातें आगे बढ़ी सी भरत जी ने प्रार्थना की कि स्वामी लौर चले राम जी ने भरत जी को समझा दिया राम जी जो चाहते हैं वही होता है राम जी ने भरत जी को प्रेम से समझा दिया भरत जी मान जी भरत जी मान गए भरत जी ने कहा कि स्वामी मैं जाना चाहता हूं अपने मुख से कहा गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा विलक्षण प्रसंग लिखा है समर्पण का उससे बढ़ कोई और दूसरा उदाहरण जल्दी मिल नहीं सकता भरत जी महाराज ने उसके कहा कि स्वामी अब मैं घर जाना चाहता मुझे आज्ञा नहीं लेकिन श्री भरत जी का हृदय संतुष्ट नहीं मैं आया था ठाकुर था था, को लेने के लिए जा रहा हूं अकेले ठाकुर मेरे साथ नहीं जा रहा मैं असफल होकर जा रहा हूं मैं कृत कृत्य होकर नहीं जा रहा हूं मैं अकृत कृत्य हूं असफल ठाकुर ने कहा देखा कि मेरा प्यारा लड़ला दुलारा अपने को कृत कृत्य नहीं मानता रहा है ठाकुर जी ने मैं भरत में तेरे साथ चलूंगा मैं तेरे साथ चलू पिता की आज्ञा के वो भी पालन करूंगा तेरे साथ भी चलूंगा ठाकुर का अवतार होता है ठाकुर का एक अद्भुत अवतार हो रहा है हरि अनंत हरि कथा अनंता पादुका के रूप में ठाकुर का स्वयं अवतार हो रहा है वहां एक काष्ट की पादुका नहीं है साधारण इस साधारण बढ़ई की गढ़ी हुई काठ की पादुका नहीं है ये बड़ी विलक्षण पादुका है महाराज ये पादुका के रूप में ठाकुर स्वयं अवतरित हो रहे और भरत जी महाराज ने उसको समझा भरत मुदित अवलंब थे रहे थे अस सुख जस सियराम रहे असिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरूपाद नित पूजित प्रभु पावरी पीत नृदय समाच मांग मार्ग आये सुक राज काज बहुत हुआ इस प्रकार से चलने लगा इधर ठाकुर जी आगे बढ़े मुनियों को श्राद्ध करते हुए मुनियों का दर्शन करते हुए मुनियों का चरण वंदन करते हुए मुनियों का स्वागत सत्कार करते हुए ठाकुर आगे बढ़े सूरपड़खा आई सूरपड़खा का करने छेदन हुआ वैरूप्या चूरपणख्या क्यों पड़का कि नाक कान कटी उसने जाकर के कुंभ खरदूषण को बताया करदूषण के चौदह हजार सेना का संहार हो गया उसने जाकर रावण को प्रेरित किया रावण ने मालिच की सहायता से भगवती जनक नंदिनी का अपहरण कर दिया भगवती सीता ने मृग देखा कि स्वामी मृग बहुत बढ़िया है इसको ले आओ अगर जीता लाओ तो भी अच्छा मर जाए तो भी लाओ इसकी छाला बनाएंगे अगर जीता अगर जीवित लाओगे स्वामी तो यहां से ले चलेंगे अयोध्या मा, माता कौशल्या माता कौशल्या की वाटिका में इसको छोड़ देंगे माता कौशल्या को भेंट कर देंगे कथा है रामायण की कल्पना की कथा है माई माता कौशल्या की वाटिका में छोड़ेंगे चर्म आ जाएगा इतना सुंदर चर्म है अपने भक्त देवर को देवेगी इसी भक्त लाल जी को भेज करी इसको ले आओ इसको अवश्य लाओ इस भावना यह भावना उज्वेलित हुई सी किशोरी जी के मन में तब उन्होंने मृग चर्म लाने के लिए भेजा है अपने सुख के लिए ठाकुर को नहीं भेजा है सुख तो उनका ही होगा लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं भेजा भावना यह ये, ये मृग बहुत बढ़िया है कौशल्या को, को भेंट कर देंगी अगर नहीं आया तो मेरे बहुत अच्छा है मैया भरतपुर इसको भेंट कर देंगे माया मृगन दैते सितमंदावत वंदे महापुरुष के चरणारयी राम मृगा के रूप में अक्षस मारा गया इधर रावण सफल हो गया जानकी जी के अपहरण करने में रावण ने सोचा कि मेरी माया के चक्कर में रामजी आ गए इसलिए मनुष्य हूं ठाकुर ने कहा कि तुमको समझना ही चाहिए कि मैं मनुष्य हूं मेतु ब्रह्मा का वचन सत्य कैसे हो वास्तव में तुम समझो कि मैं मनुष्य हूं रह गई बात ये कि मैं तेरी माया के चक्कर में आ गया तो ये तो बच्चा बाद में मालूम होगा कि मेरी माया के चक्कर में तू आया है कि तेरी माया के चक्कर में मैं आया तो बाद की बात है राम जी इस तरह से भगवती का अपहरण हुआ भगवान श्री राम जानकी जी को खोजते हुए है चलते हैं एक व्यक्ति की प्रतीक्षा करता है। है मर्त नमयर हुबीर की तापस वेश बनाए हा हं मैंने राम जी को देखा नहीं चाहन चलत प्राण पामर बिन शीसु प्रभु ने सुनाई मेरे राम जी का दर्शन नहीं किया राज जाना चाहते बार बार करमी राज पछताई तुलसी प्रभु प्रभु कृपाण के अवसर आई गई उसी समय ठाकुर जी पधार गए राज जी ने समाचार बताया ठाकुर ठाकुर राज की भक्ति पर के कहते हैं पिताजी मेरी इच्छा कुछ दिन अब और आप जी और आप आपको पुत्र नहीं मेरे पिता नहीं आपको पुत्र नहीं मेरे पिता नहीं जोड़ा बड़ा अच्छा है मेरे जान कछु दिन जीजे लीजिए आप सुवन सेवा सुखा अब मुहि पित को सुख दी मुझे पिता का सुख दो और आप पुत्र का सुख लो आप कुछ दिन तक संसार में ही रहे जितायू ने कहा राम तुम्हारी कौन से पिता ने हमारे ऐसा भाग्य पाया है ये तो बताओ भले तुमको पैदा किया हो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने उनके पुत्र कहलाते हो लेकिन क्या चक्रवर्ती जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि तुम्हारी गोद में सर करके अपना प्राण परित्याग करें इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिला है अब इस सौभाग्य को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा रघुनंदन मैं तुम्हारी गोद में तुम्हारे पवित्र दिव्य मंगल बे मुखार को अपनी आंखों से टुकड़ टुकड़ देखता हुआ तुम्हारा नाम लेता हुआ अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हुआ हमको नाम रूप लीला धाम चारों की प्राप्ति है इसमें नाम मेरे मुख से निकल रहा है रूप तुम्हारा सामने है और धाम ये तुम्हारी गोद ही मेरे लिए धाम हुआ ये तुम्हारी गोद ही मेरे लिए धाम है और तुम जो चरित्र कर रहे हो वो यही है नाम रूप धाम चारों सुख का आस्वादन करते हुए मैं यहां से जा रहा हूं ऐसी मुक्ति ने किसी की हुई और मैं जल्दी किसी की होने वाली है रघुनंदन ऐसे सौभाग्य को मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तो जाऊंगा वीरराज जी महाराज चले गए कबंद को गति देते हुए भगवान शवरी के स्थान को ढूंढते हुए माता सवरी को सनाथ करते हैं सौरी की जन्म जन्म की प्रतीक्षा सफल हो गई महाराज ठाकुर सामने आए कन्न मूल सुरस अति दिए राम कहा आम प्रेम सहित प्रभु खाए बारम्बार मखान बार वाह धन्य है धन्य है मां धन्य है ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं ऐसा प्रसाद तो कभी पाया ही नहीं मेरे मां ऐसा मैंने कभी नहीं पाया ऐसा भगवान सभी से कहे अरे महाराज यहां नहीं जब घर गए घर गए राजा बन गए ठाकुर सम्राट बन गए भूमि सप्त तो सागर मेखला एक भू पर रघुपति कौशला उस समय भी सवरी की फल की स्मृति विस्मृति नहीं हुई लक्ष्मण जी महाराज ने मां से कहा कौशल्या तो से भैया तुम तू तु, भैया को ठीक से खिलाती क्यों नहीं खिलाती क्यों प्रेम से अगर तू खिलाती तो राम जी वहां जाके कहते कि मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं खाया सत्ताईस वर्ष खिलाया लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं खिलाया ऐसा उसने खिलाया मां का प्रेम जरा सा उद्वेलित तो हो उठा आज मां ने बड़े प्यार से रसोई बनाई ठाकुर सामने बे थे मां पंखा जल रही है ठाकुर भोजन कर रहे हैं उस तो ज्यादा भोजन हो ही गया उठे के बेटा भोजन कैसा था के, के मां बहुत सुंदर स्वाद कैसा था क्या बहुत अच्छा क्या बेटा एक बात पूछू भगवान पान चरवण कर रहे हैं इलाची दे रही है कर्पूर दे रही है इसके बेटा एक बात छूटा हां भैया बोल फिर लक्ष्मण ने बताया कि तुझे जंगल में एक बूढ़ी सी भीड़ी मिली थी ठाकुर की आंखों में आंसू मैंने सुना कि उसने उनको कुछ फल दिए थे पाने के लिए कंटक गदगद हो गया धीरे से सर डाया हाँ राम आदमी मैं जानना चाहती हूं कि उन फलों में और मेरे से छप्पन प्रकार के भोजन के स्वाद में कितना अंतर है ये मेरे भोजन वहां तक पहुंच पाए या नहीं बस इतने जानना चाहता हूं लाल चाटी ठाकुर ने कहा मां भोजन बहुत अच्छा है वो व्यक्ति भाग्यवान है जिसको मां के हाथ की परसी हुई थाली मिलेगी वो अभागा है जो मां के रहते हुए मां के हाथ की थाली परसी हो नहीं पाता मां सामने बैठ जाए महाराज पर से चाहे आनंद आए मां की दृष्टि से जो आनंद आता है वो किसी के स्नेह भरे निमंत्रण में भी आनंद है आता हां मां मां के हाथ भोजन का स्वाद क्या कहना है लेकिन मां अगर तुम ये जाना चाहे कि सवरी से इस भोजन की क्या तुलना है मां कोई तुलना हो ही नहीं सकती वो रुचि मेरे पास नहीं जो मैं खा सकूं और उस स्वाद नहीं आया जिसको मैं सराह सकू भोजन किया जाता है रुचि से और स्वाद से खाने की इच्छा हो तो भोजन अच्छा लगता है और खाने भोजन स्वादिष्ट हो तब तो अच्छा लगता है मां न भोजन न मेरे मन में वो रुचि चली और मैं कभी कोई ऐसा स्वाद ही मिला सब जगह यही उत्तर था घर गुरु गृह पितु सदन सासुरे भाई जब जहाँ पहुनाई तब तह कही सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई वो रुचि वो स्वाद कहीं मिलेगी मिले, ही। मिले ही। सवरी को सनात करते हुए सवरी जब ठाकुर आगे बढ़ने लगे सवरी ने कहा रुक जाओ रघुनंदन मैंने बहुत प्रतीक्षा की है अब मेरे प्राण को और न तरसाओ रुक जाए क्षण प्रेम बोल मां क्या कहना चाहती है कि तुम्हारी मां तो तुम्हारा वियोग बर्दाश्त कर सकती है लेकिन राम मेरे शरीर से तुम्हारा अभियोग बर्दाश्त नहीं होगा मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया अब तुम रुके रहो इसकी सदगति करते जाओ रुके रहो तुम्हारे सामने ठाकुर के देखते देखते माता सबरी ने योगाग्नि प्रगट करके अपने शरीर को स्वाहा कर दिया ठाकुर आगे बढ़े श्री हनुमान जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं गिर तरु नख आयुध समीरा हर मारग चित्र हिम्मतरा कब आएंगे ठाकुर कब आएंगे स्वामी कब आएंगे हनुमान जी महाराज का पवित्र मृन हुआ हनुमान जी महाराज ने ठाकुर की शरणागति स्वीकार कर वहां ठाकुर ने उपदेश किया ठाकुर ने दीक्षा दी वहां हनुमान जी ने ठाकुर की शरणागति स्वीकार ठाकुर ने दीक्षा दी ठाकुर ने उपदेश दिया हाँ जी शिक्षा दीचल शिक्षा दिया शिक्षा दी और ठाकुर ने उपदेश दिया सौ अर जाके ये सिमती करे हरिमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत इस प्रकार से हनुमत शरणागति के बाद सुग्रीव शरणागति होती है सुग्रीव जी महाराज शरण होते हैं सख्य भाव से मित्रता होती है सुग्रीव जी महाराज की बारी का वज हो जाता है बारी वज के बाद ठाकुर को भी वहा निवास करते हैं सुग्रीम जी महाराज ने कोई कसम विरक्षी महाराज चारों तरफ से बालवी सेना को आमंत्रण दिया सारी बालवी सेना देश कोने कोने से आई और सबके सब भगवती सब जनपद को खोदने के लिए तैयार हो गए कोई पूरब कोई पश्चिम कोई उत्तर कोई दक्षिण चारों दिशाओं में लोग चले श्री हनुमान जी महाराज जामुन जी महाराज सियंगत जी महाराज नल नील दुविध मयन ये सब ये सब दक्षिण दिशा की ओर चले खोज रहे हैं चले सकल बन खोजत नदियों के बीच में खो खोज रहे नदियों के बीच चले सकल बन खोजत सरिता सरगिर खो राम काल नीर मन विसरा तन कर सब जगह के नदियों में कैसे खो जाए अरे कहे राक्षसी माया नदी में भी तो रह सकती है अगर राक्षसी माया समुद्र में रह सकती है बीच में तो नदी भी रह सकती है, है? सब जगह खोजते हुए चले स्वयं प्रभाजी महारानी की कृपा से समुद्र के किनारे पहुंच गए जटायु के भाई सम्पाति की कृपा से श्री जनक का पता लगा राम सप्त की गर्जना से श्री हनुमान जी ने समुद्र उल्लंघन कर लिया रावण के पास पहुंचे और विभीषण के सहाय से सी भगवती जी ने का दर्शन किया सब कुछ प्राप्त कर लिया यहां पर, पर भगवती उनको राम कथा सुनाई सीसी सीता जी को राम कथा सुनाई श्री किशोर जी कहती हैं अगर हमको प्रसन्न करना है तो हमको राम रामकथा सुना रामकथा राम से किशोर जी प्रसन्न किया जाएगा हनुमान जी ने राम कथा सुनाई और किशोरी जी ने निकुंज की कथा सुनाई किशोरी जी ने भी कथा सुनाई कथा का, का दिन में है और कुछ नहीं कथा का दिन में और कुछ भी नहीं हो सकता आप बहुत प्रशंसा कर दें ये भी कथा का दिन में आप बहुत सम्मान कर दो अभिनंदन कर दो ये भी कथा का दुनिया नहीं आप लाख रुपया चढ़ा दो ये भी कथा का दुनिया नहीं कथा के बदले में कुछ नहीं दिया जा सकता हां आप अपनी एक कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो लेकिन कथाकार की ऋण से आप ऋण हो जाओ कि सपने में भी कभी न कथा का बिल में कुछ हो नहीं सकता कथा का बिल में अगर कोई ये कहता है कि महाराज हमने 50000 रुपया रूपया चढ़ा दिया हम कथा से ओर हो गए 50000 नहीं तो जीवन चढ़ा दो तो कथा से नहीं हो सकता कथा ऐसी हाँ नहीं है हां अगर किसी ने कह दिया है आपसे कि हम दस हजार रूपया लेके आपकी कथा आपकी कथा सुना लेंगे तब तो आप निश्चित तो पूरी हो गए तब आप निश्चित उड़ीण हो लेकिन वो कथाकार भागा था जिसने बहुत बड़ी चीज को यही फेंक दिया अगर कहीं बिनमय तो तो नहीं करता द्रव्य से तो कथाकार को जो उपलब्धि होती वह अवर्ग नहीं होता उसका महत्व समझ नहीं होता मैं जानता हूं उसको मैं मैंने कथा का में जीवन में नहीं किया मैंने कथा का में जीवन में नहीं किया कभी मेरी कथा लोगों को दुनिया बनाई और हम जानते हैं कि मेरे ठाकुर ने रूझ करके उसको अयोध्या में बसेरा लगा है तो का बंधन अगर ताटा नहीं है तो कम जरूर किया है ताटा है तो कह दूंगा तो विवाह शासनों से झूठ हो जाएगा अगर ताटा नहीं है तो कम जरूर किया है मन कोवर तो बैराजू नहीं बनाया है तो राज से तो थोड़ा दूर जरूर किया है अगर भक्त नहीं बनाया है तो भक्ति की रास्ते का ज्ञान जरूर चलाया है लेकिन वह सब कथा का परिणाम है यह तो अनुभव के बारे सुना रहा हुआ कोई कथा का परिणाम है कथा का परिणाम पूरी कथा है मैंने जीवन में कोई तो साधना को। को नहीं की को। मैंने कोई तपस्या नहीं की मैंने कोई योग नहीं किया मैंने कोई यज्ञ नहीं किया मैंने बहुत बड़ा जप नहीं किया लेकिन मैंने जिंदगी में लालकथा कही झूठ की मैंने नौ वर्ष के सारे नौ वर्ष की उम्र से लेकर के हो गया राम रामकथा करते कहती जिंदगी में रामकथा कही है और झूठ की कही है और यहाँ मेरे सो श्रोता बैठे हुए चालीस तो चालीस वर्ष से मुझे जानते हैं कि तो मैं झूठ की कथा है और कभी उनसे कहानी मेरी भी कुछ जरूरत है कोशिश होती है कि मैं यह भी न तो मुझे रूटी की जरूरत है उसका परिणाम मुझे छात्र ने दिया मैं इसलिए बचाव भी कर रहा हूं मैं अपनी कथा सुना रहा हूं मैं यहां पर आप पच्चीसों कथाकार बैठे मैं उनको तो उपदेश कर रहा हूं तो कि मैंने कथा कही है बदले में कुछ नहीं चाहा है सिवा राम प्रेम से मुझे ठाकुर ने अपने चरण की समिधि प्रदान किया मेरे ठाकुर के लिए प्रत्येक ठाकुर के दर्शन हुए इतनी बड़ी जीव मेरी पहली तो नहीं है लेकिन अगर धाम ठाकुर का स्वरूप है रामस्म रूप वीराधाम परा सच्चिदानंद विग्रह अगर यह सच है इस बात को तरीके से उठती रही है तो मुझे ठाकुर के दर्शन हुए मुझे व्यास मिला है और अखंड होने जा रहा के है इससे बढ़कर उपचार मेरे ऐसा गृहस्थ लंबा गृहस्थ द्रह्थ, गृहस्थी में जकड़ा हुआ ये भी आप लोग जानते हैं और उस गृहस्थी के पास से निकल जाए और उस गृहस्थ को गृहस्थ सपने में भी कभी नहीं लगा रहा के राम कथा की कृपा हो मुझे राम कथा से मिला है तथा वास को मैं तुमको उद्देश्य कर रहा हूं व्यासपुर से शिक्षा दे रहा हूं अगर बदले में कुछ नहीं चाहोगे तो राज्यों मिलेगा ये ये मैं अनुभव से कह रहा हूं दावे से कह रहा हूं बच्ची की चोट पर कह रहा हूं अगर कुछ चाहोगे तो हीरा लिजा करके पास बटोर दोगे हीरा लिजा दोगे पैस बटोर दोगे कांच कभी तक बटोरोगे कांच कभी तक बटोर प्रायमिक कथा काथा है कथा का एक कथा है सनकादिकों सदिक सनकाजिक महाराज नारद को जब देखे वो जब संदिकों ने नारद को देखा तो प्रसन्न हो गए सनकादिकों ने जब महात्म मैंने सुनाया था प्रसन्न हो गए और अपने आप में जब कथा मैं सुनाऊंगा तुमको नारद में तुमको कथा सुनाऊंगा तो क्योंकि तो बहुत दिन से मेरे सर पर चढ़ा हुआ है मेरे बहुत दिन चढ़ा हुआ है ऋण को हल्का करना चाहता था तुमने मुझको कथा सुनाई है तुमने मुझको कथा सुनाई है नारद जी ने कथा सुनाई है सरकारों को, को तुमने मुझको कथा सुनाई है कथा के बदले में कुछ दिया नहीं आ सकता था इसलिए आज मैं कृष्ण कथा सुना करके ऋण को हल्का करना कथा करने कथा है कुछ राम जी श्री बदलती जनचरणी ने सुनाई कथा क्यों बदलू क्या सुना सत्र कथा विररा और स्तरांतरे जब मेरे बक्ष स्थल में चोच मारा था उस जैंत अब तब आपने क्या किया था रघुनंदन उसको याद करो उसको स्मर। आज मैं तुमको वह पहचान बता रही हूं कि रघुनंदन जान जाए कि तुम मेरा है तुम मेरा पुत्र है तुम मेरा भक्त है रामजी हनुमान जी महाराज लंका को स्वाहा करके जनकनंदिनी का संदेश लेकर के ठाकुर के पास आते हैं ठाकुर के अब मन में जल्दी पहुंचने की इच्छा है लंका पहुंच समुद्र समुद्रदान करके लंका पहुंच करके विभीषण को शरण में स्वीकार करके आप उल्टा गोल्टा नहीं कह रहा हूं ये वाल्मीकि जी का ऐसा ही मत है कि उस पादा के भी क्षण आंका पहुंच करके विभीषण को शरणागति स्वीकार करके आगे जाकर के रावण कुंभकर्ण मेघनाथ सबका उद्धार कर दिया है महाराज और सबका उद्धार करके पुष्पक विमान पर बैठ करके जयघोष के साथ पुष्पक विमान उड़ा है राम जी चल विमान कोलाहल हो जय रघुबीर कह सब कोई जयघोष के साथ विमान उड़ा और वह विमान जगह जगह होते हुए जगह जगह होते हुए किसिंधा उतरा किसकिधा किसकिधा उतरा तारा रूबा आज समस्त बानवियां श्री सुग्री से अंगत से कहती हमको भी ले चलती हमको भी ले चलते सुग्री अंगत ने कहा हमारे बस की बात नहीं है एक तो जाके श्री किशोरी जी से निवेदन करो आप बयोति बासुदी मैथिली के चरणों में श्री रूबा तारा आती है कहती है देवी आपके स्वामी के जटाजुक्त मंडित मुखमंडल को, को हमने देखा है देख रही है। आपको इस दुर्बल शरीर में इस वनवासी परिधान में हमने देखा है देख रही स्वामीनी मेरे ऊपर कृपा कर दो जब समस्त तीर्थों के जल से आपका जुगल स्नान करें श्री सीताराम स्नान करें और स्नान करती हुई वो जो मधुर मनोहर मंगलमय जोड़ी होगी उस जोड़ी को देख करके मैं अपनी आंखों को कृतिकृत कर सकूं ऐसा अवसर प्रदान कर दू माता ऐसा अवसर प्रदान कर स्वामी आपके स्वामी के मुखमंडल पर सम्रां के उठे हुए रक्त के चीखे हम देख रही हैं अभी भी है? रक्त स्नास रघुनंदन जब समस्त तीर्थों के जल से स्नान करके सुंदर मुकुट धारण करके आपको दक्षिणांग में बिठा करके जब राज्य सिंहासन को सुशोभित करेंगे माता उछा की अनोखी होगी कल्पना कर इसके हृदय जो है आनंद समुद्र में डूब रहा है माँ उस स्वरूप को देखने की हमको आज्ञा प्रदान भगवती जनक नंदी लिखा आओ बैठ जाओ आओ बैठ जाओ सब बात में किशोरी जी राम जी से आज्ञा मांगती है लेकिन जहां करुणा करनी होती है जहां कृपा करनी होती है वहां पूर्वक आज्ञा देती है आ जाओ आ जाओ बैठ गई अयोध्या आए बड़ा आनंद आया महाराज श्री भरत जी महाराज ने जब सुना विवोर हो गए ठाकुर ने सुना कि भरत जी महाराज क्या पाते हैं गोमूत्र यावक पाते हैं भागवत का मत है गोमूत्र यावक पाते हैं मेरे को एक समय गोमूत्र गोमूत्र यावक हम सुभातरम बलकलांबरम गौ के मूत्र में पके हुए जव के जव के दानों को पाते हैं गौ के मूत्र में गौ गौ को जव खिला दिया जाए और गोमय से निकले और उस गोमय से बिना जाए और उसको गोमूत्र में सिद्ध किया जाए ऐसा अन्न पाते हैं गोमूत्र यावत ऐसा सुना महाराज जी ठाकुर मचल पड़े अयोध्या नहीं नंदीग्राम के तपस्वी का दर्शन करने के लिए ठाकुर नंदित ग्राम जाते नंदी ग्राम जाते हैं भरत जी महाराज सर पर पादुका लेकर के आम बुद्धिभोर होकर के श्रीवद आते हैं पादुके अन्य पुरतः प्रांजलिष्पलोचना आगे आते हैं महाराज अयोध्या में आनंद का साम्राज्य छा गया ठाकुर राज्य सिंहासनाभिषिक हुए भूमि विशप्त तो सागर मेखला एक भूपर्भपति कौशला बहुत दिन बीत गए आनंद के एक दिन दुर्दिन आ गया ठाकुर को यह निर्णय करना पड़ा कि श्रीजनक बिंदु का परित्याग करना हो श्री लक्ष्मण जी महाराज को आज्ञा मिली लक्ष्मण सीता जी को लेकर के बाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचा हो यह कल्पना मत करो कि ठाकुर इतने निर्दय है कि उन्होंने जंगल में भेज दिया ठाकुर हमारे इतने निर्दय नहीं है तात तुरंत ही साझे से अंदन सीय ले चढ़ाए बाल्मीकि मुनि से आश्रम आयो पहुंचाए वहां पहुंचा के आना जी के आश्रम के पास गंगा के किनारे वहां रोक दिया और सुनाया सबकी माता अब जा रहा हूं स्वामी की आज्ञा लक्ष्मण जी महाराज बड़े दुखी हैं इतने दुखी कभी नहीं हुई लक्ष्मण लक्ष्मण ने यहां पर यह कहा है कि हनुमान जी ने मेरे साथ बड़ा अपकार किया उपकार दिन किया हनुमान अगर तुमने संजीवनी बूटी लाकर के मुझे जलाया न होता उस दिन में मर जाता तो आज ये दिन देखने के लिए ये काम करने के लिए मुझे अवसर नहीं मिल रहे मैंने रहुनंदन तुम्हारी लिए अपने बाप को भी कुछ नहीं समझा ऐसे कहती रहुनंदन तुम मैंने तुम्हारे लिए अपने पिता को कुछ नहीं समझा पिता को कटवाड़ी से प्रताड़ित किया चाहे पीठ पीछे सही उसका परिणाम मुझे मिल रहा है कि आज मेरी मां को अकेले छोड़ करके मुझे जाना पड़ता है प्रेम निधि पितुको कहो मैं परुश वचन अघार उसका परिणाम मुझको मिल किशोरी जी ने कहा लक्ष्मण अपने भैया को दोष कभी मत देना उनको कठवचन कभी मत कहना प्रेमावेश में उनकी सेवा करना मैं जानती हूं कि मुझसे अनंत गुना दुख उनके पास है कभी उनको कटवचन मत कहना उनकी संभाल करना और मेरा एक संदेश देना ये तुम प्रजा तुम प्रजापालक, तुम महान राजा हो तुम्हारे ऐसे रा, ऐसा राजा आज तक विश्व ने कभी पाया नहीं उनसे कह देना समस्त प्रजाओं की तरह हम भी तुम्हारी एक प्रजा है ये समझ के हमारी याद करते रहो कह देना पालवी सब जी सिंह राज धर्म विचारी पालवी सप्ताप सिंह जो राजधर्म विचार तुम्हारे नगर में तुम्हारे राज्य में बड़े बड़े तपस्वी तपस्वी रहते हैं तो मैं भी एक तपस्विनी तुम्हारे नगर में रहती हूं ऐसा समझ के मेरा भी ध्यान धूल बच्चा हो मर लक्ष्मण जी महाराज मां के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करके जब तक देखते रहे मुड़ दिखाई पड़ती रही मुड़ मुड़ के निहारते हुए देखते हुए आंखों से सुवर्शन करते हुए अवध की ओर प्रस्थान करते हैं महर्षि के शिष्यों ने जाके महर्षि से कहा कि गुरुदेव ऐसा मालूम पड़ता है कि साक्षात भूदेवी प्रकट हो गई है या कोई स्वर्य की देवी जमीन पर उतर आई है महर्षि बाल्मी आए सीता कराह उठी महर्षि आ रहे हैं अगर ये पूछेंगे कि सीते तुम्हारे पति ने तुम्हारा क्या किया क्यों किया मैं क्या बताऊंगी कारण क्या बताऊंगा कि मेरे पति को कठोर न कह देंगे मेरे कान बर्दाश्त कैसे करेंगे मेरे कान कैसे सुनेंगे मेरे स्वामी कठोर महर्षि बाली की आए संबोधन किया पुत्री मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा मैं सब कुछ जानता हूं हमें तुमसे केवल इतना कहना है मैं तुम्हारे पिता का भी मित्र हूं तुम्हारे ससुर का भी मित्र हूं तुम मेरे पास पुत्री बन के रहना चाहती हो या पुत्रवधु बन के रहना चाहती हो सीता पक पड़ी कृष्ण उच्च पिता के के लिपट गई उनके चरणों में आप मेरे पिता है महर्षि बालवी के महर्षि बालवी के पुत्री के तरह पालन किया लोक उसका प्रादुर्भाव हुआ लौक उस जी महाराज आए उस रात में शत्रु भी थी, शत्रु महाराज थे उस रात में वाल्मीकि जी की में। के आश्रम में के विनाश करने जा रहे थे शत्रु जी ने पूछा कि महाराज आज गृहस्थों किसी भक्तर कैसे आपके घर में मच रही है आप क्या शोर कैसे कि मेरी एक पुत्री है शत्रु आज उसके दो पुत्र पैदा हुए हैं पुत्री अपने पति की यहां रही गई कि मेरे पुत्री के पति ने उसका परित्याग कर दिया है रामविंद्र इसलिए सारी जिम्मेदारी बुजबनवासी महात्मा की आ गई है लोक उसमें वर्धमान होने लगे महर्षि ने लोग उसमें प्रेरणा भरी चेतना बनी, शक्ति भरी सब कुछ कई रामायणों में कई ग्रंथों में कई तरह की कथाएं सब आप अगर कोई कहता है लोग उसका युद्ध हुआ तो वो भी आपत है उसको भी अप्रमाणिक पत्र है लोग उसका युद्ध हुआ राम जी श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके सबको बेहोश किया हनुमान जी को भी बेहोश किया लेकिन हनुमान जी बेहोश हुए नहीं हनुमान जी ने आज अपने वरदान को प्रयोग दिया बेहोश का नाटक कर लिया हनुमान जी हनुमान जी को बांध लिया लोग उसने बंध गए हनुमान जी ने देखा और ने देखा कि नहीं देखा मैं नहीं जानता लेकिन हनुमान जी ने देखा कि लोग कुछ नहीं है तो मेरे ठाकुर में दीवार है लव कुश हनुमान जी को बांध ले के लेके चलते हैं आगे बढ़े मां से कहते मां देखो संसार का ये सर्वश्रेष्ठ वीर बांध चलाया चीख पड़ी माता क्या किया तूने लवकुश ने कभी मां की डांट नहीं खाई थी आज तक आज जीवन का पहला अवसर है कि मां चीखी और डांटी मां तुमने क्या किया कि तुम्हारे बड़े भाई हैं किचरों में प्रणाम करो तुम्हारे बड़े भाई हैं किचरणों में प्रणाम करो हनुमान जी ने सारे बंधन को तोड़ दिया कहें मां में बंधन में कहा बधाता मुझे तो मेरे भैया ने बेहोश भी, भी नहीं किया मां तो बंधन में बंध के इसलिए आया हूं कि मुझे मालूम था कि तेरे दर्शन हो जाए मैया इस बंधन के ऊपर तो सौ सौ गुप्तियों को न्यौछावर किया जा सवार है ई महर्ष बाल्मीकि के अनुसार इसी नैमिषारण्य की पवित्र धरती में भगवान का अंतिम श्वेध यज्ञ हुआ महर्षि बाल्मीकि निमंत्रित होकर के आए भगवान श्रीराम ने महर्षि वाल्मीकि से कहा जब सब जुटे हुए हैं एक बार श्री सीता अपनी पवित्रता प्रमाणित कर दी लोगों के सामने श्री सीता जी आई इसी नैमिषारण्य की पवित्र धरती में सीता ने कहा यगर, अगर अगर परित्याग करने के बाद भी लंबा वियोग सहने के बाद भी मेरे मन मेरे प्राण मेरे स्वामी के चरणों से एक पल एक क्षण के लिए अलग नहीं हुए हैं और इनके अतिरिक्त हमारा कोई देवता दूसरा नहीं है तो हे धरती तू तो फट जा मुझको जगह ददा मे माधवी देवी विवरम नाथ वार्मा सिंह इस ने की धरती ने भगवती जनकनंदनी को आत्मसात कर भगवान श्री राम अयोध्या लौट गए कुश महाराज को अयोध्या के राजगी पर बिठाया समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के ठाकुर जाने की तैयारी कर रहे हैं सुग्री महाराज आए भगवान ने कहा सुखग्रीव हम जा रहे हैं अयोध्यावासी भी सब हमारे साथ जा रहे हैं श्री लक्ष्मण भरत शत्रुंज भी हमारे साथ श्री भरत शत्रुंज भी हमारे साथ जा रहे हैं लक्ष्मण पहले ही जा चुके हैं अब बच्चों का प्रतिपालन करना सबकी संभाल करना सुग्रीव ने कहा स्वामी मैं अंगत को राजा बना के आया हूं मैं अंगत को राजा बना के आया हूं लौटने के लिए नहीं आया हूं स्वामी अनुगमन करने के लिए आया हूं आपके साथ चलने के लिए आया हूं ठाकुर दिव्य लीला का संवरण करते हैं कथा आगे बढ़ती है महाराज सूर्य के वंश का वर्णन बारह अध्याय में है और बारह अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है ये झगड़ा व्यास जी महाराज ने समाप्त कर दिया है ये सोलह अंश हैं और बारह अंश कि हमारे यहां बारह अध्याय में राम जी हैं और बारह अध्याय में कुष्टि जी हैं बारह अध्याय में सूर्यवंश है और बारह अध्याय में, में, में चंद्रवंश का वर्णन है ऐसी चंद्रवंश में आगे चलकर के श्री परशुराम जी महाराज कथा आती है परशुराम जी महाराज हरि के भेद से बहुत शांत तो होने की जगह उग्र रूप में आगे गए लेकिन परशुराम जी महाराज साक्षात ठाकुर की अंशा होता है परशुराम जी महाराज चौबीस अवतारों में एक अवतार है दस